तो इसके ऊपर हम लोगों ने आज से तीन साल पहले एक एम्स में प्रोग्राम किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के अंदर वहां एक आरसी आनंद करके एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे मैं उनसे मिलने गया उनको अपना कार्ड दिया कि सर मैं आयुष्मान भाव संस्था से आया हु और मैं एक की क्लास लेना चाहता हूं तो आनंद साहब ने मेरे से पूछा कि मिस्टर ऋषि हुआ क्या है तो मैंने कहा मैं एक इंडस्ट्रलिस्ट हूँ वॉट इज यन आप कितने पढ़े लिखे मैंने कहावनीफिकेशन आई एम बीएससी फेल पर्सन तो आनंद साहब मेरा मुंह देखने लग गया कि बोले मिस्टर ऋषि आपने बहुत बड़ी हिम्मत की पढ़े लिखे आप कुछ नहीं मेडिकल साइंस से आपका लेना देना कुछ नहीं और आप सपना भी कितना बड़ा देख रहे हो कि एम्स जैसी ऑर्गेनाइजन में आप बड़े बड़े डॉक्टर्स की क्लास लेना चाहते हो आनंद साहब ने जब ये सुना की मैं बी फेल हूँ तो उन्होंने मेरे को बड़े आश्चर्य चकित निगाह से देखा की बोले यार ऋषि जी आप पढ़े लिखे कुछ नहीं मेडिकल साइंस से आपका लेना देना कुछ नहीं और आप सपना भी कितना बड़ा देख रहे हो की एम्स जैसी ऑर्गेनाइजन में बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठते हैं फॉरन रिटर्न डॉक्टर्स बैठते हैं आप उनकी क्लास लोगों क्या पढ़ाओगे आप उनको आनंद साहब ऐसी बात नहीं मेरे डॉक्टरों से बहुत सारे सवाल है और आज तक तो कोई भी डॉक्टर उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया तो मेरे को उन्होंने कहा दे तो आनंद साहब ने कहा देखो, जी हूं। आप मेरे से आपके सवाल पूछ लीजिए आपका सवाल क्या है तो मेरे मेरा सबसे पहला सवाल ये आपको इलाज करते हैं डू यू नो हाउ टू ट्रीट द पीपल्स तो मेरा मुंह देखने लगे मिस्टर ऋषि वट नॉन सेंस यूर टॉकिंग आई एम मेडिकल सुपरटेंडेंट हिअर मैंने बहुत इतना एफआरसीएस एमआरसीपी किया हुआ है हजारों लोग मेरे से इलाज कराने आते हैं चालीस हजार रुपये तनख्वा लेता हूं बंगला गाड़ी सब गवर्नमेंट ने दे रखा है और उसके बाद भी आप मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे को इलाज करते आता है मेरे का मैंने इसलिए पूछा कि आपकी तबियत खराब है आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आपको हाइपर है आप भी कई तरह से बीमार पड़ते हो तो बोले हाँ सब उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे साहब इफ़ यू कैनॉट क्योर योर हाउ यू कैन क्योर अदर्स यदि आप लोग अपने खुद का इलाज नहीं कर पाओगे तो दूसरों का इलाज कैसे कर पाओगे सारे डॉक्टर बीमार मिलेंगे आपको तो आनंद साहब बाहर निकल के बोले मिस्टर ऋषि यू आर 100 करेक्ट सवाल का जवाब तो आज तक हमको भी नहीं मिला कारण और आपको पेशेंट स्ट्रेंग, डायबिटीज का स्पेशलिस्ट होगा क्यों होता है बोला आनंद साहब ने बोला नहीं सोचा ऋषि ऐसा क्यों होता है तो फिर उसे का, मैंने उसे कहा मैंने कहा सर देखिए कि एक एक होता है कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं हम लोग बीमार इसलिए पड़ते हैं कि कहीं ना कहीं हम प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं और जब हम ईश्वर के प्रकृति के विरुद्ध कार्य करते हैं तो ईश्वर हमको सजा दे देता है और ये कह देता है आप जाके बीमार पड़ जाओ वस दिन की सजा दे देता हम डाक्टर साहब के पास पहुंच जाते हैं डाक्टर साहब हमसे सौ की फीस ले, ले लेते हैं दो की दवा ले लेते हैं लिख देते हैं पांच की टेस्ट लिख देते हैं इंजेक्शन देते हैं गोली देते हैं और चार दिन में ठीक कर देते हैं सजा दस दिन की थी हम तो चार दिन में छूट के निकल गए वो जो छह दिन बचे व डाक्टर साहब के अकाउंट फार हो गए और डॉक्टर साहब आप उसको भुगतते रहते अब आनंद साहब घबरा है बोले यार ऋषि जी मैं इतने दिनों से लोगों का इलाज कर रहा हूं तो क्या सारी बीमारियां मेरे को होगी मैं बिल्कुल होगी साहब चालीस हजार रूपये तनखा गवर्नमेंट आपको क्यों दे रही है आपको लोग जो फीस दे के जाते हैं किस बात के लिए देते दे है हैं भैया अपन जो छह दिन ज्यादा भुगत है अपनी पाप की गठरी आपके माथे बांध जाते हैं अब आनंद साहब घबराया बोले ऋषि जी क्या करें मैं उसी के लिए मैं आया हूँ तो आप एक काम करिए तो आप ऋषि जी काम करिए मेरे चेंबर में बैठिए एक घंटे डेढ़ घंटे में मैं सारे डॉक्टर कॉल कर लेता हूँ और उन्होंने काफी डॉक्टर को कॉल किया और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा दिया तो फिर साहब मैंने जब प्रोग्राम चालू हुआ तो सारे डॉक्टर ने एक्सेप्ट किया कि चलो साहब ऋषि जी ये तो तय हो गया कि हमको इलाज करते नहीं आता मेरे तो आपकी गलती नहीं है आपको जो आठ साल दस साल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग दी गई इसमें आपको सिखाया ही नहीं गया कि अपना इलाज कैसे किया जाए आपको सिर्फ इस ट्रेनिंग इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि लोगों को ठीक मत होने देना दुनिया का जिस दिन एक आदमी भी ठीक हो जाएगा उस दिन इस मेडिकल प्रोफेशन की बारह बजा के रख देगा हमारे को मैकेनिक जैसा काम करना है जब भी कोई गाड़ी लेकर अपनी दुकान पर आए तो उसका एक तरफ का बोल टाइट कर दो तो दूसरी तरफ का ढीला कर दो हूं कि अपना हाउ टू ट्रीट अवर सेल्फ देट आई एम गोइंग टू टीच यू तो बोले साहब हाउ वी कैन ट्रीट अवर सेल्फ तो मैंने clapping, ताली बजा के हम अपना इलाज कर सकते हैं तो हंसने लगे खुदा पहाड़ निकली चुईया और वो भी मरी हुई अरे बोले कोई साहब ताली से कोई इलाज होता है क्या व्हाट नॉनसेंस सेंस इज टॉकिंग हमको तो लगा कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट आए होंगे और आनंद साहब ने मीटिंग कॉल किए तो पता नहीं बहुत बड़ी बातें बताएंगे तो आनंद साहब ने कहा देखो यार कोई आदमी यदि अपने आया है तो वी मस्ट लिसन टू वी वेरी केयरफुल आप पांच दस एक घंटे डेढ़ घंटे का प्रोग्राम है अपन सुन ले उसके बाद विल डिस्कस तो बैठ गए तो एक बहुत बड़े सीनियर मोस्ट डॉक्टर थे हमने उनको खड़ा किया साहब जरा प्लीज खड़े हो जाइए आप कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो बोले साहब मैं पिछले बाईस पच्चीस साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं किसका इलाज करते हो सर फिर बड़ा भड़का क्या क्या व्हाट नॉनसेंस फिर इिलेवेंट बातें कर रहे हो साहब आप आदमियों के डॉक्टर हो तो आदमियों का इलाज करेंगे तो पूछ रहा आदमियों का औरतों का बच्चों का बोले साहब मैंने सबका इलाज किया फिर मैंने उनसे पूछा मैंने आपने किसी हिजड़े का इलाज किया और सब सारे डॉक्टरों ने पूरी जिंदगी देख डाली और बोले साहब एक भी नहीं आया साहब दिन भर ताली ठोकता रहता इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हमको दिन भर तालियां ठोकते रहना है फिर साहब दूसरा लॉजिक दिया कि हम लोग बिस्लरी का पानी पीते हैं बढ़िया से बढ़िया खाना खाते हैं कई तरीके हाइजीन मेंटेन करते हैं उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं उसके बाद भी बीमार पड़ जाते हैं जानवर नाली पी ले था... नाली का पानी पी लेता है कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता उसके बाद भी बीमार नहीं पड़ता तो क्या हम जानवर से भी गए पीते हैं? कि जानवर को किसी तरह की बीमारी नहीं लग रही और हमको सारी बीमारियां लग रही तो पता चला कि क्यों नहीं लगती उसका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है उससे जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो हमसे आपसे कई गुना ज्यादा है क्यों है कि वो नंगे पेड़ चलता है बेर चलता है और जब नंगे पैर चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट दबते रहते हैं। तो एक्यूप्रेशर के लॉ के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो पूरे शरीर को चलाने के इंटरनल सिक्यूरिटी ऑर्गन्स को चलाने के स्विचेस या रिफ्लेक्स ऑर्गन्स जोते भी अपन मानेंगे वो आपके हाथ के अंदर है या पैर के अंदर पेड़ के तलुओं के अंदर है तो नेचुरल वे में उसके प्रेशराइज होते रहते थे हमारे यहां ताकि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पेड़ जाओ और वहां जाके आरती कर लो आरती में ताली बजा लो तो जो जानवरों का नेचुरल वे में होता था वह हमारा आर्टिफिशियल वे उस संस्कार के कारण हो जाता था अब हम नंगे पेड़ भी कहीं नहीं जाते और हम ताली भी नहीं बजाते भले आप नंगे पैर कहीं मत जाओ लेकिन नहाते समय पैर के तलवों को रगड़ रगड़ के बढ़िया साफ करो एक झावा होता है उसको हम लोग अगर आप लोग देखेंगे पुराने जमाने में बाथरूम में एक झावा पड़ा रहता था या प्यूमिक स्टोन ले सकते हो किसी भी हार्ड स्टोन से नहाते समय पैर के तलवों को बढ़िया रगड़ रगड़ के साफ करना है और पंद्रह सेकेंड आपको रोज ताली बजानी ताली कैसे बजानी है वो मैं आखिरी में आपको सिखा दूंगा तो साहब ये दो काम कर लें लेकिन ये तो होगी पहली स्टेज तीसरा एक साइंटिफिक रीजन भी दिया कि एनी वन डू वन एक्सपेरिमेंट कि आज आपका ब्लड एनालिसिस करा लीजिए तो ब्लड एनालिसिस में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें चार चीजें होती हैं डब्ल्यू होता है लिम्फोसाइट्स होते हैं फेगोसाइट्स होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलस होते हैं इनका काउंट ले लें और जो स्टाइल हम बताते हैं उस स्टाइल में आप ताली बजाना चालू कर दे पैर के तलवे रगड़ रगड़ के साफ करना चालू कर दे और महीने पर बाद इस काउंट को रीचेक कर ले तो साहब आपको पता चलेगा कि सारा काउंट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा हुआ है और यदि यह पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ के मिल जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती लेकिन यह तो हो गई एक बात उसके बाद सवाल उठता है क्या जानवर टूथ बायूथ करता है किसी जानवर को आपने किसी डेंटिस्ट क्या देखा कि फलाना जानवर फलाने डेंटिस्ट के दांत वाँत निकलवाने के लिए बैठा हुआ था क्या वो जाए? चाय पीता है क्या देखा आपने कि किसी घोड़े को यार घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली यार इसको दो कप चाय पिला दो यार इस बेल ने आज बहुत ज्यादा खेत जोत दिया इसको तीन चार कप चाय पिला दो तो हमको क्यों आवश्यक है क्या वो थम्सअप लिमका कोका कोला पीता है क्या वो पान बीड़ी सिगरेट पीता है क्या पान गुट के खाता है क्या वो दारू पीता है तो साहब क्या वो सौंदर्य प्रसादन लगाता है क्या वो साबुन लगाता है तो साहब हमको क्यों आवश्यकता है ये हमारी आवश्यकता नहीं है ये दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की आवश्यकता है जिन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी अमेरिका में एक थिंक टैंक काम करता है उसका काम ही है कि गंजों को कंगी कैसे बेची जाए हाउ टू सेल कॉम टू द दल्ड पर्सन जिसको जिस चीज की आवश्यकता नहीं हो वो प्रचार तंत्र के माध्यम से उसके दिनचर्या के अंदर प्रवेश करा दी जाए उन्होंने देखा कि इंडियन लोग कुछ भी राख ले, ले लेते हैं कुछ भी मिट्टी ले लेते हैं कुछ भी कोयला ले लेते ले हैं ले ले, अपने दांत साफ कर लेते हैं हमको क्या मिला तो बोले इनकी प्राकृतिक साधनों से इनको दूर कर दो और उनको दूर करके उनके लाइफस्टाइल स्टाइल में टूथब्रश और टूथपेस्ट इंसर्ट कर दो तो टीस क्लीनिंग टैक्स उनको लगा दो खान जब ये टूथब्रश टूथपेस्ट खरीदेंगे तो हमको टैक्स मिलेगा और वो टैक्स मिलेगा तो सर हम ये कहते हैं कि त्रेपन साल पहले या चौपन साल पहले हम लोग एक ही कंपनी के गुलाम थे ईस्ट इंडिया कंपनी की आज हम कई कंपनियों की गुलामी कर रहे हैं सुबह उठते ही हमको आदेश मिलता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट करो दांतों को सड़ा डालो चाय कॉफी पियो अपने पाचन तंत्र को खराब कर डालो साबुन लगाओ शैंपू लगाओ कॉस्मेटिक्स लगाओ अपनी त्वचा को बर्बाद कर डालो फिर साहब थम सब लिमका कोका कोला पियो पान बीड़ी पान गुट खाओ सिगरेट पियो ईश्वर की हवा को बिगाड़ो और जब ईश्वर तुम्हारी हवा बिगाड़ दे तो आप हमारी दवाएं खाओ और सुबह से लेकर शाम तक हम लोग इन्हीं दस प्रोडक्ट के लिए कमाते रहे हमको पैसा ज्यादा क्यों चाहिए कई लोग हमसे सवाल करते हैं कि ऋषि जी आप स्वर्गीय कैसे हो गए हमारा चिंता मुक्त जीवन है बजार में कितनी महंगाई बढ़ जाए हमको असर नहीं होता क्यों नहीं होता क्या महंगा हो गया साहब टूथप्रेस्ट टूथपेस्ट बहुत महंगे हो गए पीते ही नहीं साहब चाय बहुत महंगी हो गई पीते ही नहीं शेविंग क्रीम साबुन सो महंगे बहुत हो गए लगते ही नहीं साहब दवाएं बहुत महंगी हो गई ताली बजा के ठीक हो जाते हैं तो सब आवश्यकता ही इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी यदि कोई है तो वही है जिसकी आवश्यकता सबसे कम है तो सब इन प्रोडक्ट के बगैर इन उत्पादों के बगैर हम कैसे जिए वो हम आगे चल के बताएंगे फिर ईश्वर ने कहा बेटा हमारे कहा जाता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है तो कई तरह के मिथ्याचार हमारे भारत में चल रहे हैं सबसे पहला मिथ्याचार हमारे आया योगा का योगा योगा योगा जो देखो योगा के पीछे भागने लग गया तो ईश्वर ने बेटा ये जितने भी योगा ध्यान मुद्रा प्राणायाम आसन सिखाए जा रहे हैं ये गृहस्थ के लिए वर्जित इस धरा का सबसे बड़ा तपस्वी यदि कोई है तो वो गृहस्थ है जो मां बाप की सेवा करता है जो बीवी बच्चों को संभालता है जो समाज के सारे खटकर्म करता है वो कर्म योगी है कर लगा के मन लगा के सारे काम करता है उसका आदर्श या तो राम है या सीता है तो राम को या सीता को इस तरह के कभी आसन ध्यान मुद्रा प्राणायाम योग लगाते हुए नहीं बताया गया था यह कौन लगाते थे हठय लगाते थे जिन्होंने माँ बाप को छोड़ दिया जिन्होंने बीबी बच्चों को छोड़ दिया जिन्होंने समाज को छोड़ दिया अब जंगल में जाके बैठ गए वहां उनके पास कोई काम धंधा तो होता नहीं था तो उन्होंने जैसे जानवर देखे वैसे आसन लगा लिया और हम में से कोई गया उनका यार ऐसा करने से तो भगवानों भगवान मिलते होंगे तो हम भी करने लग गए और वो भेड़चाल चली तो साहब विदेशी भी करने लग गए और जो फॉरेनर करने लग तो फॉरेनर कर रहे हैं यार कुछ ना कुछ तो दम होगा तो हमारे भारत में भेड़ चाल चलती है हमारी थिंकिंग पावर बिल्कुल खत्म हो गई तो साहब भारत में भेड़चाल कैसे चलती है उसका एक मैं उदाहरण बताता हूं आपको हमारे भारत में हम सब लोगों से हम पूछते सवाल करते हैं साहब आपने कोल्ड कॉफी पी है क्या हमारे प्रोग्राम्स होते हैं बड़े बड़े कारपोरेट ज्वाइंट उसमें होते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे पूछते हैं सर आपने कोल्ड कॉफी पी है हाँ सब पिए साहब आज मंगा नहीं गया मंगानी नहीं मंगा है साली पूछ रहा हूं कि कोल्ड कॉफी पिए तो भारत में कोल्ड कॉफी कैसे चालू हुई थी तो आज से पच्चीस जर्मनी से साइंटिस्ट आए थे असाइनमेंट निपटा के वो वापसी जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे चालीस पचास बड़े बड़े साइंटिस्ट उनको छोड़ने गए जब छोड़ने गए तो वहाँ एयरपोर्ट पे कॉफी का ऑर्डर दिया गया सब लोग कॉफी पी रहे थे इतनी देर में जर्मन की फ्लाइट अनाउंस हो गई और जैसी फ्लाइट अनाउंस हुई कॉफी बहुत गर्म थी जर्मन ने इधर उधर देखा तो साहब क्या देखा कि उसने बियर की बॉलें रखी हुई थी बर्फ का क्रेट रखा हुआ था बड़े स्टाइल से गए उसने साहब बर्फ के क्रेट हटाई दो क्यूब निकाले कॉफी में डाला और चम्मच से घोला और पी अब ये जो 40-50 बड़े बड़े पढ़े लिखे मूर्ख खड़े हुए थे इन्होंने सोचना चालू किया कि और पता चला यार कि जर्मन हमारे से आगे क्यों वाई जर्मन सर सो एड की पीते हैं। हमारा दिमाग इसलिए बट्ठड़ कि हम लोग गर्म कॉफी पीते हैं अब जानते जर्मन को जर्मनी हम लोग कोल्ड कॉफी पीना चालू कर देंगे जर्मन को बुलाने की जरूरत नहीं अब जर्मन तो चला गया सब जर्मनी और इंडिया में कोल्ड कॉफी छोड़ दिया अब जैसे गणेश जी दूध पी रहे हैं विशेष साहब जो देखो कोल्ड कॉफी पीने लग गया और मैंने एक से एक बड़े बड़े नमूने देखे साहब होटलों में कि कॉफी विथ आइसक्रीम वो सत्यानाश और उसका भी सवा सत्यानाश चार पांच साल बाद सब वो जो जर्मन है इंडिया में वापसी आया और जब वापसी आया तो एयरपोर्ट भी उसको कोल्ड कॉफी ऑफर कर देगी सर कोल्ड कॉफी सर और सर आज हमने ऑफिस में कोल्ड कॉफी रखी है और सर आज रात को आपके ऑनर में डिनर कोल्ड कॉफी के साथ रखा है अब वो जर्मन बड़ा सकते में यार, बोले वट इज दिस कोल्ड कॉफी बोले सर आपने सब ये किया था अरे बोले मेरी तो फ्लाइट छूट रही थी भैया नहीं तो पहले कॉफी को गर्म करो और फिर ठंडा करो और पियो फिर, फिर कोई अच्छी लगती है क्या तो साहब हमको ऐसा तो करने से कुछ मिलता होगा इसलिए हम लोगों ने तो भारत में तो इस तरह से भेड़चाल ये योगा के साथ भीड़चाल चली दूसरा मिथ्याचारा आयुर्वेद का हर्बल मेडिसिन हर्बल दवाएं हर्बल जड़ी हर्बल बूटी कई तरह की जड़ी बूटी आयुर्वेद के नाम से पहले आने लगी जबकि आयुर्वेद का सबसे पहला श्लोक कि यदि आप यम नियम संयम से रहते हो तो औषधि की आपको कोई आवश्यकता नहीं है और यदि आप यम नियम संयम से नहीं रहते तो औषधि आपके लिए कुछ नहीं कर सकती तो पहले ही श्लोक में आयुर्वेद ने औषधि की महत्ता को खत्म कर दिया था जो मेडिसिन जो शब्द है वो डिराइव हुआ मेडिट फॉर सिंह से जो चीज पाप करने के लिए बनाई गई हो वो आपको कैसे ठीक कर देगी तो हम लोग क्योर बियॉन्ड मेडिसिन की बात करेंगे बगैर दवाओं के हम लोगों को कैसे ठीक कर पाए वही चीजें आज हमारे आप लोगों को बताएंगे तो ये जो सारी चीजें चली तो ये जो दूसरा मिथ्याचार आयुर्वेद का आया तो वही यम नियम संयम क्या है वो आयुर्वेद का वही श्लोक है कि यदि हम यम नियम संयम से रहते हैं तो हमको औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है और यदि हम यम नियम संयम से नहीं रहते तो औषधि हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो साहब तीसरा मिथ्याचार चला ज्योतिष का कंडलियां बन रही है पत्रिकाय बन रही है हॉरोस्कोप्स बन रहे हैं एक हॉस्पिटल में, में बैठा हुआ था एक आदमी को देखा बिल्कुल घड़ी लगा के बैठा हुआ मैंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो रर ब डिस्टर्ब मत करो मेरे वाइफ को इशू होने वाला है और मेरे ज्योतिष ने कह रखा कि एक सेकंड का भी समय इधर उधर मत होने देना जैसे ट्यूट्यू ट्यू ट्यू की आवाज आए तो समय नोट कर लेना और यदि एक सेकंड का भी समय इधर उधर हो गया तो पूरी पत्रिका तेरी गलत हो जाएगी अरे मेरे का भैया तू कौन सा समय नोट करना है वो तो नौ महीने पहले आ चुका ईश्वर ने दो समय ऐसे रखे जन्म का समय और मृत्यु का समय कोई पता नहीं कर सकता ज्योतिष शास्त्र अपने जगह पे बिल्कुल सही है लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र को चलाने वाले जिसके नाम पर दुकानें चला रहे हैं वो लोग गलत है और फिर सब उसकी पत्रिका सही नहीं बनती राम की और सीता की जब पत्रिका मिलाई गई थी तो कहते हैं छत्तीसगढ़ मिल गए थे लेकिन राम और सीता जिंदगी भर साथ नहीं रहे तो इसी का मिलाने से फायदा क्या चौथा भी एक लाफ्टर क्लब का चल रहा है तो साहब देखो मैंने कई जगह पे लाफ्टर क्लब खुलना चालू हो गए आप जरा से इमेजिन कीजिए कि जिस तरह से लोग हंसते हैं तो कौन हंसा करता था तो रावण हंसा करते थे हा हा हा हा करते हुए या राक्षस लोग हंसा करते थे तो हम लोगों को राम बनाना चाहते हैं हम लोग राक्षस नहीं बनाना चाहते हैं वही भेड़चाल चलती सब लोग हंसने लगे बोले हंसने से कुछ ना कुछ मिलता होगा वही भेड़चाल में सारा काम चालू हो जाता है तो राम हमको आरती करना हम लोग सिखा सकते हैं आरती करें हंसने की जो प्रक्रिया है वो आदमी में अपने आप आएगी वो मुस्कुराता था राम तो हम मुस्कुराएं। ज्यादा हंसने की आवश्यकता नहीं है तो ये वाला काम हो फिर उसके बाद आगे चले तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो हमारे लाइफ में इंसर्ट किया गया वो टूथब्रश और टूथपेस्ट अब सब टूथब्रश क्या का बना हुआ है टूथ प्लास्टिक का बना हुआ है विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल आज हम लोग पॉलिथिन की थेलियों को बहुत गालियां दे रहे हैं बहुत गालियां दे रहे हैं कि साहब ये पोलिथिन बैग इजार्डस वी शुड नॉट यूज पॉलिथिन बैग पोलिथिन बैग से पर्यावरण को खतरा है जो आदमी सुबह उठ के सबसे पहले प्लास्टिक का ब्रश मुंह में रखता है दिन भर प्लास्टिक यूज करता है और शाम को पोलीथिन की थैलियों को गालिया देता है खाने से परेज नहीं कर रहा पाखाने से परेज कर रहा है लेकिन साहब वही चलता है कि साहब हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स में जीते हैं तो जब ईश्वर से पूछा मैंने कहा प्रभु जितनी हरी पीली नीली भटकती हुई आत्माएं भटक रही है या पन्नियां भटक रही है उसका क्या होगा तो उनका बेटा ऐसा करो जितनी हरी पीली नीली भटकती हुई आत्मा है जिसको आप डामर रूपी परमात्मा से मिला दो साहब हम लोगों के यहाँ में एक हॉटमिक्स प्लांट है हमारे मिस्टर जगदीश नारंग करके एक हमारे मित्र है मैं उनसे मिलने गया मेरे सर हम एक एक्सपेरिमेंट आपके प्लांट में करके देखना चाहते हैं कि इस टॉर में प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स को मिक्स करके सड़क बना के देखना चाहते हैं तो उन्होंने उनके जो भतीजे थे नवीन नारंग उनको मेरे साथ कर दिया और हम लोग वहां जाके हमने क्या किया नाइनटी परसेंट टॉर लिया और टेन परसेंट पॉलिथिन बैग्स ली तो टॉर जो है मेल्ट होता है एक सौ दस डिग्री पे सौ डिग्री पे और पॉलिथिन मेल्ट हो जाता साठ सत्तर डिग्री पे तो जब हमने इस टॉर के अंदर पोलीथिन की थैलियां डालना चालू की तो उसमें मेल्ट होकर मिक्सिंग होना चालू हो गया और ये 90 परसेंट टॉर्क प्लस 10 परसेंट पोलिसीन बैग जो उससे सड़क बना के देखी गई तो सड़क एक छोटा सा हम लोगों ने एक टुकड़ा एक चैनल के ऊपर रखा के देखा तो सड़क की क्वालिटी का ही गुना ज्यादा इंप्रूव थी उसकी हार्डनेस ज्यादा बढ़ गई उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ गई कारण प्लास्टिक की वाटर रिटेनिंग कैपेटी ज्यादा होती है और टॉर्की की बहुत कम होती है तो हमने पेट्रोलियम कंजर्वेशन भी लिया दस दस परसेंट को सेव कर लिया पोलिसिन की समस्या से मुक्ति मिला दी और पूरा काम कर लिया तो जितनी भी इसका मतलब ये नहीं है उनको ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का यूज करना लेकिन गवर्नमेंट को लिखा सबको लिखा कोई इस तरह से इस पे वर्क करने के लिए तैयार नहीं तो बड़ी बड़े बडे खोजों में लगे हुए हैं, छोटी छोटी खोजों की तरफ हमारी निगरानी नहीं है फिर उसके बाद ये जो ब्रश है इसके अंदर ब्रिसल्स होते हैं। जब आप इसको मुंह में चलाते हो तो साहब अगर ऊपर से नीचे की तरफ चलाते हो तो केविटीज बढ़ा देता है और जब आड़ा चलाते हो तो आपके गम्स को डैमेज कर देता है आप लोगों को शायद एक तथ्य नहीं मालूम हो कि हमारा जो एशियन कॉन्टिनेंट इसमें जो हमको दांत मिले हैं वो इतने मजबूत मिले हैं जिसको कोई खराब नहीं कर सकता जब आदमी की मृत्यु होती है और उसको जलाया जाता है तो साहब उसकी दो चीजें नहीं जल पाती है एक तो नाखून नहीं जल पाता है और दूसरे दांत नहीं जल पाते हैं यदि उस समय उसके मुंह में हुए तो अगर दांत उस समय उसके मुंह में नहीं हुए और आप ढूंढने जाओगे तो शायद नहीं मिलेगा तो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में जो हमको दांत मिले वो इतने मजबूत दिए गए जिसको कोई खराब नहीं कर सकता जिसको अग्नि जला नहीं सकती जिसको कोई किसी तरह से इसको डिटोरीट नहीं कर सकता लेकिन हम लोग इसके जो होल्डिंग सिस्टम है गम्स को रोज ब्रश करके रकड़ रकड़ के उसका होल्डिंग सिस्टम कमजोर कर देते हैं हमारे दातों को गिरा देते हैं जब ये बताना चालू किया तो टीवी पे उन्होंने एक टोमेटो टेस्ट दिखाना चालू कर दिया कि ऋषि जी क्या बकवास कर रहे हैं देखो साहब हमने एक ब्रश बना दिया टोमेटो टेस्ट करके देख लो डेमेज नहीं करेगा एक कर कि सात दिन पुराना टूथ आप किसी भी पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी को जाके दिया और यदि आपने उसके बैक्ट की रिपोर्ट पढ़ ली तो यू विल नेवर कीप दैट ब्रश इन योर माउथ इट इज हाइली हमारे घर में क्या होता है मम्मी का ब्रश डेडी का ब्रश बेटे का ब्रश बिटिया का ब्रश एक ही स्टैंड में होता है और सारी बीमारी का घर वो ब्रश का स्टैंड बन जाता है जब ये बताना चालू किया तो साहब कर रहे हैं है, है। और जैसे ही इसका होगा, उसकी ब्लू लाइन खत्म हो जाएगी आप इसको फेंक दो नया लिया और हमको एक थैंस गिविंग लेटर दे दिया कि ऋषि जी आपकी रिसर्च के कारण हमारी सेल बहुत बढ़ गई पहले लोग तीन तीन महीने चार चार महीने ब्रश रखड़ा करते थे आप पंद्रह बीस दिन में फेंक देते हैं नया लेते हैं तो वी शुड थैंकफुल टू यू अरे यार उठा इंपेक्ट हो गया फिर साहब आप पेस्ट पे आ जाओ बेस में हम लोगों ने देखा कि तीन तरह के केमिकल्स होते हैं तीन तरह के केमिकल में सबसे पहला केमिकल है सोडियम लारिल सल्फेट दूसरा केमिकल है सार्बिटॉल और तीसरा है फ्लोराइड तो फ्लोराइड इज एक्ट पॉइजन। अमेरिका कोरिया जर्मनी जापान जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यदि वो लोग फ्लोराइड मिलाते हैं पेस्ट में तो उनको एक इंस्ट्रक्शन देनी होती कि मटर के दाने से ज्यादा पेस्ट नहीं ले दूसरी इंस्ट्रक्शन होती है कि बच्चों से दूर रखें तीसरा उस डेंजर मार्ग बना होता है लेकिन हमारे इंडिया में उल्टा होता है जब भी किसी कंपनी की सेल कम होती है तो वो लोग क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रश देते हैं और उसका हेड थोड़ा सा लंबा बना देते हैं और यह बता देते हैं कि भैया देखो ऐसा है कि और हम लोगों की होती है कि जितना लंबा ब्रश होगा उतनी लंबी हम पेस्ट निकाल लेंगे वो ये लोग नहीं कहते कि मटर के दाने से ज्यादा पेस्ट नहीं ले दूसरा क्या करते हैं ट्यूब का डायमी होता है, होल जहां से पेस्ट है उसका बढ़ा देते हैं। तो जिससे भी उनका सेल कंजन बढ़ जाता है और वही गंजों को कैसे कंगी बेची जाए उस तरह का काम करते रहते हैं फिर साहब जो फ्लोराइड है ये पॉइजन का काम करता है कई लोग फिर सवाल उठाते हैं भले साहब फ्लोराइड येहर होगा कौन सा हम अंदर जान देते हैं हम तो कुल्ला करते और थूक देते हैं बहुत बढ़िया काम करते हो साहब आप बॉम्बे की आबादी अपन सवा करोड़ की मान लें दिल्ली की आबादी एक करोड़ की मान लें पूरे भारत की आबादी साठ सत्तर करोड़ 100 करोड़ की है उसमें 60 परसेंट लोग भी अगर इसको फॉलो करते होंगे तो 50-60 करोड़ लोग जब इस फ्लोराइड को थूकेंगे कुल्ला करके तो फ्लोराइड कहां जाके मिलेगा वो नदी में जाकर मिलेगा तालाव में जाकर मिलेगा समुद्र में जाकर मिलेगा वो मछलियों को मार देगा कछुओ को मार देगा केचुओं को मार देगा और उस पाप के भागीदार आप हो जाओ जब मछलियां मरेंगी तो मच्छर ज्यादा पैदा होंगे कारण मच्छर के लारवा को मछलियां खाती हमारे एक आत्मा का सिद्धांत कि आप शरीर को तो मार सकते हो आत्मा को नहीं मार सकते तो जो मछलियां फ्लोराइड को खाकर मरेंगी वो मच्छर बनकर पैदा होंगी और आपने जब उनको मारा है तो आपको ढूंढ ढूंढ के काटेंगी एक कॉलेज में मैं प्रोग्राम ले रहा था ओपन में प्रोग्राम था बहुत सारे मच्छर वहां थे और सब मच्छर सबको काट रहे थे और मेरे को नहीं काट रहे थे बोले ऋषि जी आपको मच्छर नहीं काटते बोले मैं थोड़ी मारता हूं भैया इनको आपने मारा है इसलिए आपको ढूंढ रहे हैं तो ईश्वर के बारे में कहा गया कि कर बिन बिना करो के सारे काम कर लेता है पग चले ही बिना पग के सब जगह पहुंच जाता है और सुन बिन काना बिना कानों के सब सुन लेता है उसी को हम लोग भगवाना कहते हैं तो एक छोटी सी एक्शन पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस में कितना बड़ा रिएक्शन क्रिएट करती है ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण फिर सोडियम लारियल सल्फेट सिल्ट बनाता है आज हमारे पानी की त्राही त्राही मची हुई है कहां चला गया इतनी नदियां इतने रिसोर्सेस है इतने हिमालय का पानी भेहके आता है इतना असम में बाढ़ आती है और वो सारा पानी कहाँ चला जाता है तो ये जो पानी परखोलेट होकर हमारे वॉटर टेबल में जाना चाहिए था वो पानी सोडियम लारियल सल्फेट के सिल्ट बनने के कारण वो नदियों आपके सी में चला गया और सी में जाकर भेह गया तो पानी किसी काम का नहीं रहा पेट की बीमारियों को जन्म देता है तो इस टूथब्रश और टूथपेस्ट में सिवाय एडवर्टीजमेंट के और कॉस्ट के कोई भी चीज अच्छी नहीं है एडवर्टीजमेंट बहुत बढ़िया है और कॉस्ट बहुत बढ़िया है घी बिकता है हमारे सवा सौ रुपए डेढ़ सौ रुपए किलो में और हम लोग दो सौ रुपए किलो में पेस्ट ला हमारे दातों को खराब कर लेते हैं अब सब सवाल उठता है कि सब टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें कई लोग आते सब कहते हैं नीम की दतोन कर ले फिर हम उनसे सवाल करते हैं कि भैया आपने पचास पेट लगाए You have no right to touch a single tree unless and until you will not plant at least फिफ्टी or हंड्रेड trees. पेड़ तो आप लगा नहीं रहे हो नीम की दत्तों तोड़ने बोल रहे छे सौ करोड़ दत्तों सुबह चाहिए और छे सौ करोड़ दत्तों शाम को चाहिए कहां से लेकर आएंगे तो साहब फिर सवाल उठता है कि क्या करें यहाँ वो फार्मूला आता है हमारा जो इतना पावरफुल है जिसका हमारा दावा यह कि आप ऊपर चले जाएंगे बत्तीस ही यहीं छोड़ जाएंगे फार्मूला बिल्कुल सिंपल है थोड़ा सा सरसों का तेल थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी हल्दी का जो उपयोग है सिर्फ हमको पंद्रह बीस दिन करना है पंद्रह बीस दिन बाद हल्दी बंद कर दे सिर्फ सरसों का तेल और नमक जिनको बीपी की प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक लेना है रॉक सॉल्ट और जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको नॉन आयोडाइज सॉल्ट लेना है अब लोग कहते हैं साहब नॉन सोल्ट तो मिलता ही नहीं तो जो भी आपको आयोडाइज सॉल्ट मिलता है उसको घंटे दो घंटे आप धूप में रख दे आयोडिन उड़ जाएगा और नॉन आयोडाइज सोल्ट रह जाएगा पहले आठ आने किलो का नमक छह रुपए किलो में खरीद के लाए और उसके बाद उसको धूप में रखें और नॉन आयोडाइज करके फिर काम में लें अब फिर गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया अभी आप अगर चाहेंगे तो आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे आपके घर पर ही आप उसको पीस के नमक बना सकते हैं नहीं मिले तो उसको उस तरह से प्रोसेस और ये तो हो गया आपका पेस्ट अब ब्रश की जगह पे लोग पहली जो फिंगर है इंडेक्स फिंगर उससे दांत साफ करते हैं यदि इस इंडेक्स इंडेक्स फिंगर से आपने दांत साफ किए तो आपके दांत सड़ जाएंगे मसूड़े गल जाएंगे क्यों गल जाएंगे ये जो उंगली है ये बड़ी खतरनाक उंगली है सारे लड़ाई झगड़े आदमी इसी उंगली को दिखा दिखा के करता है बंदूक की गोली भी इसी उंगली से चलती फूलों की तरफ पत्तों की तरफ भी हमें उंगली नहीं दिखाते क्यों नहीं दिखाते फूल मुरझा जाएगा कारण इस उंगली में पावर बहुत ज्यादा है तो इस उंगली को कभी आप 99.999% लोग मैंने देखे जो इस इंडेक्स फिंगर से दांतों को साफ करते हैं और उसके कारण उनके दांत खराब हो जाते हैं तो ईश्वर से पूछा प्रभु कर करना तो किस उंगली से दात साफ करना हमारे यहां कहा जाता है कि योग क्या है जैसे योगा योगा की जो अपन बात कर रहे थे तो उसी पर अपन यहां आते हैं कि योग क्या है तो योग के बारे में मैंने गीता में लिखा है कि योग कर्मेशु कौशलम कुशलता से किया गया कर्म ही योग है तो आप जो नित्य कर्म करते हो उसको ही यदि आपने कुशलता पूर्वक कर लिया तो योग हो गया तो वही दांत कैसे साफ करना वो मैं कुछ, तुमको कुशलता पूर्वक सिखा दूंगा इसलिए मैंने आपको बताया कि इंडेक्स फिंगर से आप साफ मत करना। प्रभु फिर किस उंगली से दांत साफ करेंगर तो इससे आपको दांतों को साफ करना है तो मैंने फिर ईश्वर से पूछा मैंने कहा प्रभु ये मध्यमा ही क्यों मिडिल फिंगर ही क्यों तुमका बेटा हमारे कहा जाता है एक श्लोक है हमारे यहां पराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम तो इस मध्यम आपे लक्ष्मी बैठी हुई कैसे बैठी है हमको नहीं मालूम हमको सिर्फ श्लोक मालूम है किसको मालूम है ये विक्स बनाने वालों को मालूम है ये सब आपका ऑयनमेंट बनाने, बनाने वालों को मालूम है ये आपके कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को मालूम है आपका सिरदर्द होता है आप विक्स लेते हो और इस उंगली से जब आप स्पर्श करते हो तो इस उंगली के स्पर्श के कारण आपका सिर दर्द चला जाता है वो क्रेडिट विक्स वाला ले जाता है स्त्रियां कॉस्मेटिक्स लगाती है कॉस्मेटिक्स लिया उन्होंने अपने गाल पे अपने चेहरे पे कॉस्मेटिक्स लगा इस मध्यमा के फिंगर के टच के कारण उनके चेहरे पर ग्लेज बढ़ती है वो क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले जाता है आपको कोई घाव हो जाए कुछ मत करो ये जो मिडिल फिंगर है आप हिलअप कर ले आपका घाव भर जाएगा हम लोग बर्नौल ले आते हैं और बर्नौल ला के जब उस उंगली से स्पर्श करते हैं तो इस उंगली की हिलिंग पावर के कारण हमारा आपका घाव भरता है वो क्रेडिट बर्नौल वाला ले जाता है तो नाचे कूदे बांद्रा और माल मलंगा खाए हमारे कहावत इस तो उंगली के स्पर्श के वो भी बचारे टीवी पे रोज दिखाते हैं टच थेरेपी ये तो हम लोग बेवकूफ हैं जो रोज जाके विक्स खरीद लेते हैं तो साहब उन्होंने 900 रुपए किलो में करोड़ों अरबों खरबों रुपए का बाम भारत में पेल दिया और हमारे वो कहा कि घी विकता है सवा सौ रुपए डेढ़ सौ रुपए किलो में और हम नौ सौ किलो हमारे घर की लक्ष्मी इन बड़ी बड़ी कंपनियों के घर में चली गई और हम लोग कंगालोगे तो जब इस उंगली से आप मंजन करोगे तो आपके दातों की कैविटीज हिलप हो जाएगी और जब दातों की कैविटीज हिलप हो जाएगी तो अन्न कण उसमें फसेंगे नहीं दूसरा सरसों का तेल हमारे यहाँ पे अमृत का रूप बोला गया यदि इस धरा पर कोई अमृत है तो सरसों का तेल है हमारे बच्चों की मालिश हमारे पहलवानों की मालिश सरसों के तेल से होती थी सरसों के तेल में अग्नि तत्व बहुत अधिक है इसीलिए हमारे शरीर पर या पहलवानों के शरीर पर बड़ी ग्लेज होती थी अब हम सरसों के तेल से दूर होंगे तो जब इस सरसों के तेल से आप मसाज करोगे आपके गम्स का प्रतिदिन तो आपके गम्स मजबूत हो जाएंगे नमक क्लींजिंग एजेंट का काम करेगा फिर आपको टंक क्लीनर भी लगाने की जरूरत नहीं हम लोग टन क्लीनर लगा लगा के और दूसरे डैमेजेस कर लेते हैं तो जब सरसों का तेल और नमक आपके मुंह में चलेगा तो पूरे के पूरे साउथ में ऑयल थेरेपी चलती है वो सरसों आपके किसी भी सनफ्लावर ऑयल को अपने मुंह में लेके चलाते हैं तो इस सरसों के तेल को और नमक को यदि आप थोड़ी देर मुंह में चला लेंगे तो आपके टॉक्सिक एलिमेंट सब बाहर निकल जाएंगे आप उसको स्पिट आउट कर दें हल्दी का उपयोग सिर्फ हमको पंद्रह बीस दिन करना हल्दी पंद्रह बीस दिन बाद बंद कर दे फिर आप इसको आप इकोलॉजिकल बैलेंस में देखो जहां जहां सरसों का तेल भे जाएगा वहां पर मच्छर पैदा नहीं होंगे अगर तालाब में जाके उसने ऊपर लेयर बना दी सरसों के तेल की तो वाटर कंजर्वेशन करेगा वहां भी मच्छर पैदा नहीं होंगे और पानी का हमारा इवाब्रेशन नहीं होगा और ये जो सारी चीज चलेगी तो ये सारा काम होता चला जाएगा फिर साहब इकोनॉमी देखें मनी वेयर मनी विल गो मनी विल गो इन द पॉकेट ऑफ योर फार्मर हमारा किसान बहुत भोला है हम लोग किसान को बहुत बुरी तरह से लूट रहे हैं कारण क्या हो रहा है कि जिस देश में 900 रुपए किलो में विक्स बिकता हो जिस देश में 13 रुपए 14 रुपए लीटर में पानी बिकता हो वहाँ घी बिकरा सवा सौ रुपए डेढ़ सौ किलो डेढ़ सौ रुपए किलो में कोका कोलम तेतीस रुपए लीटर में ले आते हैं लेकिन दूध वाला यदि एक रुपया बढ़ा देता है तो हम उसकी जान ले लेते हैं क्योंकि भाई बहुत लूट रहा है हमको एक बढ़ा दिया तू क्या हमारे जान लेगा क्या करेगा तो साहब घी बिकना चाहिए हमारे कम से कम हजार डेढ़ हजार किलो दूध बिकना चाहिए साठ रुपए लीटर लेकिन उस किसान के भोलेपन का हम लोग फायदा उठाते हैं और यदि हम सब लोग इसको काम करेंगे तो इस सरसों का तेल हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में होता है सरसों हमारे इसीलिए दिल्ली में एक ड्रॉपसी कांड किया गया था सरसों के तेल को बदनाम करने के लिए तो इसे सरसों का तेल हम इतने सब लोग अगर सौ करोड़ लोग यूज करेंगे पूरे विश्व के लोग भी यूज करना चालू कर देंगे तो हमारे सरसों के तेल की डिमांड बढ़ेगी हमारे स्वदेशी जो उद्योग हैं वो आगे बढ़ेंगे तो ये वाला काम हो गया दूसरा एक सहज योगे कि जिस समय भी आप टॉयलेट में बैठे इंडियन स्टाइल ऑफ लेटरिन में आपको एक काम और करना है आपको फ्रंट ईज जो है उसके ऊपर एक दूसरे पर करके बैठना है दातों को भीज के बैठना है तो आप ये देखेंगे उस समय नेचुरल वे में दांतों पर एक प्रेशर आता है तो साहब दांत एक दूसरे में इतनी बुरी तरह से एम्बेड हो जाएंगे कि कोई डेंटिस्ट चाहेगा उसको खींच के निकालना तो नहीं निकाल पाएगा ये हमारे दांतों का आयुष्मान भव हो गया आप ऊपर चले जाओगे बत्ती से छोड़ जाओगे सिर्फ चार चीजों से बचा के रखना कोफी मत, मत, मत लगने देना और पान गुट मत लगने देना तो दांतों की जवाबदारी हमारी सो साल की इसके बाद ईश्वर ने पूछा बेटा आप क्या करते प्रभु अब चाय पीते बेटा देखो चीन को अफीम ने बर्बाद किया था और भारत को चाय ने बर्बाद कर दिया एक कैलकुलेशन है कि हम लोग 500-600 करोड़ रुपए रोज की चाय पी जाते हैं, लेकिन सड़कें बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं पावर प्लांट लगाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं अभी आप लोगों से बात करो कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हो और साहब देश के लिए हम जान दे दें अरे बोले भैया तेरे जान की जरूरत नहीं है तू तो एक काम कर आज से चाय पीना बंद कर दे दस रुपए की चाय पी जाता है पांच रुपए देश को दे देना पांच रुपए तेरे पास रख लेना यदि सिक्सटी लोग भी फॉलो कर ले तो रोज हमारे देश के पास तीन करोड़ रुपए हो जा सकता है साहब इकोनॉमी पूरी स्ट्रेंथन हो सकती है लेकिन ने साहबो के चाय नहीं छोड़ती साहब अब अभी तो तू जान छोड़ रहा था तो साहब कोई त्याग नहीं करना चाहता तो यदि आप ये चाहेगा त्याग करते हो तो आपको क्या मिलेगा इसका फल कभी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा रामकृष्ण परमहंस ने एक बहुत बढ़िया बात बताई थी एक बार एक ने प्रश्न किया था रामकृष्ण परमहंस जी से कि साहब पूरे गीता पूरे वेदों का पूरे शास्त्रों का जो सार है वो गीता में लिखा हुआ है लेकिन साहब मेरे पास समय नहीं है कि मैं पूरी गीता पढ़ पाऊं तो आप मेरे को अगर एक सेकंड में या पांच सेकंड में गीता का सार समझा सकते हो दस सेकंड में तो मैं बता दीजिए नहीं तो मैं जा रहा हूं रामकृष्ण ने कहा एक काम करो आप गीता गीता बोलना चालू करो तो उसने बोलना चालू किया गीता गीता गीता गीता बोले आप क्या बोल रहे हो बोले आपने कहा सब गीता गीता बोल रहा हूं तो बोल रहा हूँ बोले नहीं आप गीता का सार बोल रहे हो त्यागी त्यागी त्यागी तो गीता का मर्म ही त्याग है। और साहब देखो आदमी छोटे छोटे त्याग नहीं करना चाहता आज हमारे देश को बचाने के लिए कोई बहुत बड़े त्यागों की आवश्यकता नहीं तो साहब सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि आप हमको खून दो हम आपको आजादी देंगे मैंने एक नारा दिया कि आप हमको चाय दो हम आपको समृद्धि देंगे वो कैसे देंगे वो मैं आगे बताता हूं